पतंजलि ने कहा है समाधि सुसुप्ति के बहुत करीब है पतंजलि ने तो बड़ी हिम्मत की घोषणा की है कि समाधि और सुसुप्ति एक ही जैसी है जरा सा फर्क है जरा सा कहो या बहुत बड़ा कहो एक ही बात है फर्क इतना है कि सुसुप्ति में होश नहीं होता और समाधि में होश होता बाकी सब एक जैसा है सुसुप्ति में भी तुम नहीं होते समाधि में भी तुम नहीं होते सुसुप्ति में भी सब शीतल हो गया होता है समाधि में भी सब शीतल हो गया होता है सुसुप्ति में भी सारा जगत खो गया और समाधि में भी सारा जगत खो गया सुसुप्ति में विचार ना रहे स्वप्न ना रहे कोई अंतर वस्तु ना रही सिर्फ चैतन्य मात्र रहा और वैसा ही समाधि में लेकिन सुसुप्ति में चेतना सोई हुई होती है समाधि में जागी हुई होती बस इतना ही फर्क है सुसुप्ति से समाधि निकटतम है सुसुप्ति द्वार है समाधि का अगर समझ हो इसलिए चौथे पहर में जागने की बात संतों ने सदा से कही और इसी देश में नहीं कही क्योंकि इसका देश से कोई संबंध नहीं यह तो मनुष्य की अंतर प्रकृति के समझने के कारण चाहे चीन और चाहे इज़राइल और चाहे भारत दुनिया के किसी भी कोने में जब भी लोगों ने परमात्मा की खोज की है उनको यह बात समझ में आ गई कि 24 घंटे में यह दो घंटे जितनी सरलता से प्रवाह होता है परमात्मा में फिर कभी नहीं होता इनसे विपरीत घंटे भी हैं एक वर्तुल है 24 घंटे का जैसे समझो कि सुबह 4 से 6 बजे तक अगर तुम्हारा तापमान दो डिग्री नीचे गिर जाता है और तुम सुसुक्ति में खो जाते हो तो जैसे चार से छह सुबह परमात्मा सर्वाधिक निकट होगा चार से छह शाम सर्वाधिक दूर होगा वो दूसरा विपरीत बिंदु है तो जिसने ठीक से ये खोज लिया कि कब परमात्मा मेरे निकटतम है उसे ये भी पता चल जाएगा कि कब मैं परमात्मा से दूरतम होता हूं और तब एक सूत्र और तुम्हें याद दिला दो अगर तुम्हें यह पक्का पता चल गया कि चार से छह उदाहरण के लिए कह रहा हूं किसी का होगा तीन से पांच किसी का होगा दो से चार किसी का होगा चार से छह मगर कहीं चार के आसपास इस तरफ या उस तरफ दो घंटे उस तरफ तो दो से चार दो घंटे इस तरफ तो चार से छह दो बजे रात और छह बजे सुबह के बीच कभी वो दो घंटे होते हैं अगर तुम्हें उन दो घंटों का पता चल गया तो एक तो यह बात समझ में आ गई कि वे दो घंटे पूरे के पूरे प्रभु स्मरण में जाने चाहिए क्योंकि जब सबसे करीब हो तभी कर लो बातचीत तभी कर लो गुफ्तु तभी कुछ कह लो कुछ सुन लो कुछ निवेदन करना हो तो निवेदन कर दो इस समय संबंध बहुत स्पष्ट है आमना सामना हो रहा है कही गई बात पहुंच जाएगी जो संदेश देना चाहते हो सुन लिया जाएगा और उस तरफ से अगर कोई उत्तर आया तो भी पहुंच जाएगा अन्यथा तुम्हारी प्रार्थना पहले तो पहुंच नहीं सकती अगर बहुत दूर से पुकारो अगर पहुंच भी जाए तो वहां से उत्तर आए तो तुमने सुन पाओगे दूरी बहुत होगी बीच में हजार बाधाएं होंगी एक और दूसरी बात ठीक उससे विपरीत अगर 4 से 6 सुबह तुम्हारा समय है चौथा पहर, तो शाम 4 से 6 तुम्हारा समय है जब तुम परमात्मा से सर्वाधिक दूर हो तब भी होश रखना क्योंकि ये 4 से 6 जो शाम का समय है यही तुम्हारे पाप का समय होगा इसको तुम सावधानी से बचाना इस समय तुमसे भूल चूक होगी इस समय ही तुमसे गलतियां हो जाएंगी जिनके लिए जीवन भर पछतावा होगा क्योंकि इस समय तुम सर्वाधिक दूर रहोगे परमात्मा से इसी समय तुमसे अपराध हो सकता है इसी समय तुमसे क्रोध हो सकता है घृणा हो सकती ईर्षा हो सकती इस समय तुम सबसे ज्यादा खिन्न रहोगे इस समय तुम सबसे ज्यादा उत्तप्त रहोगे यही समय तुम्हारा सिर विक्षिप्त रहेगा अगर अपना सूत्र साफ हो गया तो सुबह के दो घंटे परमात्मा की याद में बिता देना और ये सांझ के दो घंटे भी परमात्मा की याद में बिताना हालांकि परमात्मा तक आवाज पहुंच नहीं पाएगी मगर बिताना परमात्मा की याद में ये दो घंटे भी ताकि कुछ और करने को उपद्रव सुविधा ना रहे कम से कम द्वार दरवाजे बंद करके शांत बैठने की कोशिश करना और तीसरी बात इस संबंध में जिस दिन इन दो घंटों में जो सबसे दूर है तुम्हें ऐसा ही अनुभव होने लगे जैसा सुबह के दो घंटों में होता है समझना की पहुंच गए अब कोई फर्क ना पड़ेगा नहीं सांझ नहीं भोर जब सर्वाधिक दूर थे तब भी अगर ऐसा अनुभव में आने लगे कि उतने ही करीब जितने सुबह तो क्रांति घट गई इसी दिन असली भक्त का जन्म होता है सुनो ये शब्द जागे ना पिछले पहर ताके मुखड़े धूल जो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ना जाके जो उस अपूर्व समय का उपयोग ना कर ले अगौरव हाथ लगेगा अपमान हाथ लगेगा अप्रतिष्ठा हाथ लगेगी ताके मुखड़े धूल मृत्यु ही हाथ लगेगी अमृत हाथ ना लगेगा तो धूल में धूल एक दिन गिर जाएगी और सारा अवसर खो गया इस धूल से फूल भी पैदा हो सकता था लेकिन तुमने गंवा दिया अवसर धूल ही थे और धूल ही रहे इसके पहले की धूल धूल में गिर जाए फूल को पैदा कर लो इस अवसर का उपयोग कर लो इसके पहले की वीणा टूटे उसमें छिपे संगीत को मुक्त कर लो इसके पहले की कंठ नष्ट हो जाए प्रभु का गीत गुनगुना लो इसके पहले की हृदय की धड़कन बंद हो धड़कन धड़कन में उसके सुमिरन को गुंजा लो ये वीणा है यह देह और यह वीणा एक ही प्रयोजन से है इसमें परमात्मा का गीत उठ सके इसमें दिव्य गीत उठ सके जागे ना पिछले पहर ताके मुखड़े धूल सुमरे ना करतारकू सभे गवा में ब्याज की तो बात ही क्या करो उसका मूल भी खो जाता है सभी कुछ खो जाता है जिसने करतार को याद ना किया जिसने अपने बनाने वाले को याद ना किया जिसने अपने मूल स्रोत की स्मृति ना की पिछले पहरे जागी कर भजन करे चित्लाए वो जो पिछला पहरे, जाग जाओ भजन करो और भजन यांत्रिक ना हो चित लाकर करो नहीं तो यांत्रिक भजन करने वाले भी उनको मैं जानता हूं उठ के भी बैठ जाते हैं झपके भी खा रहे हैं राम राम भी दोहराए चले जाते राम राम ऐसे ही दोहराए चले जाते हैं यंत्रवत नहीं कुछ अर्थ है उसमें नहीं प्राणों का कोई संबंध है बस ओंठ तक ही बात है ऐसा मत करना इससे तो गहरी नींद सो लेना वही अच्छा है नहीं तो दिन भर चिड़चिड़े रहोगे तुमने देखा सुबह जल्दी उठाने वाले लोग धार्मिक कहलाने वाले तथा कथित लोग दिन भर तुम्हें उन्हें चिड़चिड़ा पाओगे अगर तुम्हारे घर में एक आद बूढ़े बुढ़िया को यह झंझट हो जाए सुबह जगने की ब्रह्म मुहूर्त में याद करने की तो तुम पाओगे वो दिन भर बदला लेता है जिससे तुम्हारा कोई कसूर है वो चिड़चिड़ा रहेगा नाराज रहेगा हर छोटी छोटी बात में क्रोध से भर जाएगा, बहाने खोजेगा रोस से भर जाने के लिए तैयारी ही दिखाता रहेगा हर चीज में भूलें खोज लेगा वो दिन भर चिड़चिड़ापन बताएगा घर में एक आदमी धार्मिक हो जाए घर भर की मुसीबत हो जाती मेरे एक पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने एक बार मुझे आके कहा कि मेरे पति आपके पास आते आप उनको समझाते हैं वो आपका ही मानेंगे किसी का मान भी नहीं सकते वो किसी की गिनते ही नहीं हम तो परेशान हो गए बच्चे भी परेशान हो गए अभी बच्चों की परीक्षा पास आ रही है और वो सुबह से उठाते सुबह नहीं आधी रात दो बजे और जप का पाठ करते सरदार जी थे मजबूत आदमी मोहल्ले भर को जगा देते थे उनकी पत्नी ने कहा मोहल्ला भर भी नाराज है कोई जपजी सुनना नहीं चाहता दो बजे रात कोई कुछ कहता भी नहीं क्योंकि अब किसी के धर्म में क्या बाधा देनी लेकिन लोग मुझे आके कहते हैं कि समझाओ अपने पति को और अब तो बच्चों की परीक्षा आ रही तो बच्चे बहुत परेशान ना वो पढ़ सकते ना सो सकते और यह आधी रात का उपद्रह और वो किसी की सुनते नहीं क्योंकि वो कहते हैं धर्म में बाधा तो उनके सामने तो कोई कह नहीं सकता वो आए तो मैंने उनसे पूछा आते थे मेरे पास मैंने पूछा चलनदास मामला क्या आधी रात उठाते हो आधी रात नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं दो बजे सुबह उठता हूं दो बजे सुबह सारी दुनिया उसको आधी रात मानती और करते क्या हूं मैं कुछ नहीं करता जप का पाठ करता हूं आपसे किसने शिकायत की मेरी पत्नी आई थी उसको नहीं सोहा था धार्मिक नहीं संस्कार नहीं नहीं तो आह्लादित होते कि जपजी का पाठ बिना किए सुनने मिल रहा है मैंने उनसे पूछा कि मुझे यह बताओ कि दिन भर तुम्हारी क्या दशा रहती क्योंकि वही कसौटी तो उन्होंने कहा चिड़चिड़ापन रहता है नाराजगी रहती हर चीज पे क्रोध रहता उसी को मिटाने के लिए तो दो बजे के जपजी का, का पाठ करता हूं उसी को मिटाने के लिए मैंने कहा उसी की वजह से ये हो रहा है ये तुम छोड़ो उनको तो भरोसा ना आया उन्होंने कहा आप और कहते हैं छोड़ो मैंने कहा इससे ना तुम्हें लाभ हो रहा है ना किसी और को लाभ हो रहा है तुम जिद में पड़े हो दिन में नींद आती दिन भर नींद आती आएगी ही अब दो बजे रात से सो उठाओगे सोते कब हो कहना बोला ग्यारह साढ़े ग्यारह बस इससे ज्यादा देर नहीं मगर ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे सोओगे और दो बजे उठाओगे तो फिर दिन भर पर परेशानी रहेगी मैंने उनके दफ्तर में भी पूछताछ करवाई मिलिट्री में थे वो उनके कैप्टन भी मेरे पास आते थे उनको मैंने पूछा उन्होंने कहा हम भी परेशान हैं ये आदमी झपकी खाता रहता है ये टेबल पे बैठा जरी कोई ना देखे बस सो गया और हर चीज में भूल चूक करता है ऐसे है धार्मिक टेबल पे भी बैठा बैठा जप जी अंत वो पागल हुए उन्होंने बहुत समझाया कि यह पागलपन के लक्षण हैं। मगर उनका आखंड तो करना ही चाहिए पाठ तो वो सब काम करते हुए भीतर जपजी करते रहते एक दिन हालत बिगड़ गई रास्ते पे चले आ रहे थे बस वाले ने हान बजाया वो जपजी करते रहे उनको हान वगैरह सुनाई ना पड़ा टक्कर खा के गिर पड़े फिर पागलपन का दौर शुरू हुआ फिर कोई दो साल लगे उन्हें खींच लेने में बाहर वापस उनके पागलपन से और यह सारा खुद ने आयोजित कर लिया सुबह का जो जागरण है वो जागरण खतरनाक हो सकता है अगर जबरदस्ती किया जाए और अगर उस जागरण में भजन हृदयपूर्वक ना हो और केवल औपचारिक हो शाब्दिक हो यांत्रिक हो लोभ के कारण हो तो तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगे वैसे भजन में मत पड़ना तो कुछ सूचनाएं तो तुम्हें दे दूं नहीं तो सुन के कई ना समझ होंगे या वो कल से ही ब्रह्म मुहूर्त दो बजे शुरू कर दें पहली बात अगर सुबह ब्रह्महूर्त में उठना हो तो कम से कम नौ बजे सोने चले जाना और जिसे नौ बजे सोने जाना हो उसे दफ्तर दफ्तर में छोड़ाना चाहिए नौ बजे आने के पहले तक उसे सारे संसार से अपने को बाहर हटा लेना चाहिए रूठे से, रूठ जाना चाहिए संसार से उदासीन हो जाना चाहिए दफ्तर से चलते वक्त बहुत होश पूर्वक दफ्तर को नमस्कार कर लेनी चाहिए दुकान छोड़ते वक्त कर दे देना चाहिए अब कल आएंगे कल तक विदा फिर भूल के भी उसका विचार नहीं करना पुरानी आदत होगी कुछ दिन आएंगे लेकिन धीरे धीरे होश संभालना और उसको विदा कर देना घर आ गए दफ्तर भूल जाना चाहिए दुकान बाजार भूल जाना चाहिए अगर नौ बजे सोने जाना हो तो सात बजे से तैयारी करने लगना सोने की नींद एकदम से नहीं आ सकती वो पहले पहर में सबसे ज्यादा कठिन है स्नान कर लेना शांत बैठना अब कोई जरूरत नहीं कि अखबार पढ़ो क्योंकि अखबार इस जगत का पागलपन सूचना देता है इस जगत के पागलपन की खबरें हैं उसमें कहीं हत्या हो गई कहीं चोरी हो गई कहीं कोई मार डाला गया कहीं बम गिरा कहीं युद्ध हो गया कहीं कुछ कहीं कुछ सब उपद्रव की खबरें सांझ का वक्त उपद्रव की खबरें अगर पढ़ोगे तो रात दुख स्वप्न देखोगे पढ़ोगे तो यही कि इंदिरा गांधी कब जेल जाने वाली लेकिन रात जेल चले जाओगे क्योंकि वही गूंजता रहता खोपड़ी में उसकी तरंगें बनी रहती रेडियो मत सुनना अखबार मत पढ़ना टेलीविजन मत देखना सच तो यह है अगर 9 बजे रात सोने चले जाना हो तो तेज रोशनी में भी मत बैठना पढ़ना भी मत शिथिल करना अपने को लेट जाना टप बाथ में घड़ी पर वहां पड़े रहना ज्यादा अच्छा होगा गर्म जल में डूबे रहना शिथिल हो जाना हल्का भोजन करना ज्यादा भोजन मत कर लेना क्योंकि जितना ज्यादा भोजन कर लोगे उतना चौथे पहर में जागना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उतनी ही ज्यादा देर शरीर को पचाने में लग जाएगी अगर हल्का भोजन किया तो तुम अचानक पाओगे कि तीन बजे के करीब आते आते नींद अपने से जाने लगी क्योंकि शरीर को जरूरत नहीं रही जितना भारी भोजन कर लोगे जितना ठूस ठूस के पेट में भर दोगे उतना ही शरीर को पचाने में लंबा समय लग जाता है और जब तक शरीर का भोजन न पड़ जाए तब तक जागरण नहीं आता ख्याल रखना नींद और भोजन का गहरा संबंध है इसलिए तो जब कभी तुम उपवास करते हो तो रात में नींद नहीं आती क्योंकि बिना भोजन के नींद की जरूरत कम हो जाती नींद की सबसे बड़ी जरूरत है भोजन को पचाना इसलिए तो जब तुम भोजन कर लेते हो तत्ण झपकी आने लगती इधर भोजन किया और झपकी आने लगती क्यों क्योंकि जो जीवन ऊर्जा है जो तुम्हारे मस्तिष्क को ज्वलंत रखती ज्योति ज्योतिमय रखती वो जीवन ऊर्जा तत्क्षण पेट की तरफ बहने लगती क्योंकि पेट में पचाने की जरूरत आ पड़ी और पचाना पहली जरूरत है होश इत्यादि तो नंबर दो की जरूरतें शरीर में भोजन आ गया तो सारी शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने में लग जाती इसलिए नींद मालूम होने लगती जब जागना हो ब्रह्म मुहूर्त में तो हल्का भोजन करना कि तीन बजे चार बजे तक आते आते भोजन का काम पूरा हो जाए शरीर को तुम अपने से जागता पाओगे तुम चार बजे करीब पाओगे आंख खुल गई अलार्म भर के मत उठना क्योंकि वो जबरदस्ती उसकी कोई जरूरत नहीं अलार्म की जगह एक नई कला सीखना रात जब सोने लगो प्रभु का स्मरण करते सोना और प्रभु को कहकर सोना कि उठा देना मुझे चार बजे तुम कुछ ही दिन में पाओगे तीन चार सप्ताह के भीतर यह कला काम करने लगेगी तुम अचानक पाओगे जिससे कोई जगा गया और प्रभु के द्वारा जगाया जाने का मजा ही और जैसे कोई कह गया उठो गोपाल कोई निश्चित कह जाएगा अगर तुमने चार बजे कहा तो चार बजे ही यह घटना हो जाएगी लेकिन रात जब सोने लगो तो प्रार्थना करते ही सोना स्मरण करते ही सोना क्योंकि रात तुम जो भी स्मरण करते सोते हो उसकी धुनी रात भर बजती रहती रुपए गिनते सोए तो रात भर रुपए गिनोगे मुल्ला नसुद्दीन कपड़े की दुकान करता है एक रात बीच रात में उठ के चादर फाड़ डाली जब चादर फाड़ रहा था पत्नी ने कहा अरे अरे ये क्या करते हो तो बोला चुप रह तू दुकान पे भी आने लगे तब उसे होश आया वो गाहक को किसी सपने में कपड़ा दे रहा था चादर फाड़ रहा था तुम जो सोचते सो गए स्वभावता उसकी धुन तुम्हारे भीतर बजती रहेगी जो अंतिम विचार होता है सोते समय वही प्रथम विचार होगा जगते समय ये गणित है ये सत प्रतिशत सही गणित है इसमें जरा भी भेद नहीं पड़ता तो रात भूल के भी ऐसा विचार करते मत सोना जिसे तुम सुबह साक्षात नहीं करना चाहते हो रात चिंता लेते सोओगे सुबह वही चिंता करते उठोगे इसकी तुम परख कर लेना क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो वैज्ञानिक है इसकी तुम परख कर लेना दो चार दिन परख करके देखो रात सोते सोते सोते देखते रहना कि आखिरी बात कौन सी रही मन में और तब तुम चौंक जाओगे सुबह जब जगोगे तुम अचानक पाओगे वही बात दरवाजे पर खड़ी जो रात अंतिम रही वही सुबह प्रथम होगी उसी से मुलाकात होगी उसी को सोचते सोचते सो गए थे वो अधूरी पड़ी रह गई थी फिर जब जागोगे तो उसी से फिर गुजरोगे फिर उसी से मिलन हो जाएगा इसलिए भक्तों ने कहा सोते समय जब जाओ रात तो प्रभु स्मरण करते सोना ताकि वही सुबह स्मरण में रहे और प्रभु को कहकर सोना उससे अच्छा जगाने वाला और कोई भी नहीं उसको कहना कि तू ही जगा देना चार बजे उठा देना अभी कल मुझे लंदन से एक पत्र मिला एक सन्यासी की मां का सन्यासी कुछ तीन महीने यहां था अभी कोई महीने भर पहले गया उसको कैंसर था कोई तीन महीने पहले चिकित्सक उसे सर्जरी के लिए टेबल पर लेटा दिए थे संयोग की बात कभी कभी संयोग भी बड़े महत्वपूर्ण होते और उन्होंने ये सोच के कि शायद वो बचे या ना बचे क्योंकि खतरनाक ऑपरेशन था पूरा पैर उसका काटना पड़ता था फिर भी बचेगा इसका पक्का नहीं था क्योंकि पैर में तो कैंसर फैल ही गया था ऊपर भी फैलने की संभावना थी फैल भी गया हो कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन पैर तो अलग कर नहीं पड़ेगा शायद बच जाए शायद ना बचे तो जिस विश्वविद्यालय में वो युवक कैम्ब्रिज में वो युवक विद्यार्थी था तो कैम्ब्रिज के ईसाई पुरोहित को बुला लिया कि वो आके कम से कम ऑपरेशन के पहले उसे कुछ उपदेश दे दे ये संयोग की बात थी कि कैम्ब्रिज का जो पुरोहित था वो मुझ में उत्सुक था वो भी आके अपसन्यास्त हो गए उस पुरोहित ने जाके मस्टर्ड सीड नाम की मेरी किताब उस युवक को दी और कहा कि तू इसको पढ़ जा जितना थोड़ा बहुत पढ़ सके और मेरा तो सुझाव यह है कि बजाय तू ऑपरेशन करवाने के पहले पुनः होगा अभी ऑपरेशन तो होगा बचेगा कि नहीं बचेगा यह दूर बात है लेकिन थोड़ा ध्यान सीखा उस युवक को बात जम गई वो टेबल से उठाया उसने कहा पहले मैं यह किताब पढ़ू फिर मैं निर्णय करूं किताब पढ़ के तो वो तीसरे दिन पुनः आ गए उसकी हालत निश्चित ही खराब थी, थी। चिकित्सकों ने कहा भी था कि यह जाना खतरनाक है क्योंकि कैंसर फैल सकता है मैंने भी उससे कहा कि तू आ गया है ऐसी खतरनाक हालत में तू तीन दिन यहां रह ले और वापस चला जा वो तीन दिन रहा फिर उसने कहा अब तू तो जाने का मन नहीं मौत ही आएगी तो आने दें मरने के पहले थोड़ा शांत हो लू थोड़ा प्रसन्न हो मौत तो आनी ही है और चूंकि मौत इतने करीब है मेरे पास समय भी गंवाने को नहीं आप सबके पास तो समय भी गंवाने को है उसके पास समय भी गंवाने को नहीं था वो तत्क्षण संय हुआ तीन महीने यहां रहा धीरे धीरे उसका आनंद बढ़ता गया कैंसर भी बढ़ता गया और आनंद भी बढ़ता गया गांठे उसकी जब वो यहां से गया तो उसकी गर्दन पर भी आ गई मगर जरा भी चिंता न थी जरा भी पीड़ा न थी बड़ा आह्लादित था उसका चेहरा देख रहे दे बनता था उस पर दया भी आती थी कि वो दिन दो दिन का मेहमान है, ऐसे तो सभी दिन दो दिन के मेहमान हैं, दया तो सभी पर आती पर उसका तो बहुत साफ ही मामला था और उसकी निश्चिंतता देख के बड़ा आनंद भी आता था उसका आनंद देख के बड़ा आनंद भी आता था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी उसके चेहरे पे रस आ गया था उसकी आंखों में चमक आ गई थी जब मैंने उसे कहा कि अब तू जा भी अब तीन महीने तू रह लिया ध्यान भी तूने ने सीखा अब जा या ऑपरेशन से निपटा ले उसने कहा अब मैं जा सकता हूं अब मुझे चिंता नहीं मौत हो के जीवन कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं मस्त हूं मैं प्रभु को याद करते मर सकता हूं कल उसकी मां का पत्र आया कि वो बसा लेकिन चलने के पहले वो मस्टर सीध अपनी मां को भेंट कर गए और चलने के पहले एक पूर्व घटना हुई उसी घटना के लिए मैं ये उल्लेख किया कोई दो घंटे पहले तीन बजे होंगे दोपहर के वो बेहोश हो गया खुश था आनंदित था उसकी मां ने लिखा है कि वो मर गया इसका हमें दुख नहीं है हमें खुशी इस बात की है कि ये जो पांच सात दिन वह पूना से लौट के हमारे पास रहा इतना आनंदित था हमने इतना आनंदित उसे कभी नहीं देखा क्योंकि बचपन से तड़फ रहा था वो पैर की खराबी बचपन से थी और इतना प्रेमपूर्ण भी कभी नहीं देखा और मौत इतनी करीब थी और इतना जीवंत भी उसे कभी नहीं देखा तो हम खुश हैं हम प्रसन्न है वह विदा तो हुआ है लेकिन उसके विदा होने के बाद घर में एक ऐसी शांति छोड़ गया जिससे हमने कभी नहीं जानी दो घंटे पहले बेहोश हो गया और बेहोशी में उसने दो बार बुद्धबुदा के कहा पांच बजने को पांच पांच बजने को पांच पिता और मां दोनों मौजूद थे डॉक्टर मौजूद थे कुछ समझ नहीं पांच बजने को पांच पांच बजने को पांच लेकिन बात तो साफ ही थी कि वो घड़ी की बात कर रहा है तीन बजे थे पांच बजने को पांच ज्यादा दूर भी नहीं थे तो वो प्रतीक्षा करते रहे घबराए के साथ कुछ होने वाला है पांच बजने को पांच फिर कुछ भी नहीं हुआ तो निश्चिंत हो गए लेकिन दूसरे दिन सुबह पांच बजने को ठीक पांच मिनट थे तब उसकी मृत्यु हुई तब पिता मौजूद थे जैसे ही वो मरा उन्होंने घड़ी देखी पांच बजने को पांच अगर तुम शांत हो जाओ तो सुबह कब जागना है यह तो कोई बात ही नहीं परमात्मा भी कब जाना है इसका भी बोध हो जाए तुम्हें अपनी मृत्यु की घड़ी भी साफ साफ प्रकट हो जाएगी जागने की तो क्या बात है मौत की घड़ी भी साफ हो जाएगी रात सोते समय जल्दी सो जाओ कम भोजन करके सो हल्का भोजन करके सो ऐसा जो किसी तरह का बोझनाला है जिसका पता ही न चले कि तुम्हारे शरीर पर बोझ है किया ना किया बराबर जैसा लगे घड़ी आधा घड़ी गरम जल में पड़े रहो दिन भर की सारी चिंताओं से छुटकारा पा लो उन सबको विदा कर दो रात भर के लिए द्वार दरवाजे संसार के बंद कर दो फिर प्रभु को स्मरण करते सो जाओ उसी को कह दो कि सुबह उठा देना जब तेरा मुहूर्त आ जाए और तुम थोड़े ही दिन में पाओगे कि ठीक मुहूर्त पर उठने लगे और जब तुम बिना किसी बाहरी दबाव के अलार्म के या किसी के द्वारा उठाए जाने के उठोगे तो तुम पाओगे दिन भर बड़ी शांति कोई चिड़चिड़ाहट नहीं फिर हृदयपूर्वक स्मरण करना उठ के स्नान कर लेना बैठ जाना फवारे के नीचे और स्मरण को ऐसा करो कि वो सब तरफ से आने लगे वो जो जलधार गिरती हो तुम्हारे ऊपर वो भी उसी की जलधार उसी का जल है उसी की हवा है उसी का आकाश है उसको ही अनुभव करना सब तरह से स्वच्छ होकर बैठ जाना शांत कोने में धीमा सा दिया जला लेना उदबत्ती या धूप या जो भी तुम्हें प्रीति कर लगे उस सुगंध से कमरे को भर लेना यह जगह जहां तुम प्रार्थना करो अगर रोज वही हो एक ही जगह हो तो अच्छा और एक ही ढंग से करो तो अच्छा वही स्नान रोज वही भाव रोज धीरे धीरे सघन होता जाता है धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाती है कि बम मुहूर्त आते ही तुम्हारे प्राण प्राण में उसका नाद उठने लगेगा ऐसा होता ना रोज तुम 11 बजे भोजन करते हो तो 11 बजे भूख उठाती रोज 10 बजे रात सोने जाते हो तो दस बजे झपकी आने लगती जुआई आने लगती ऐसा ही ठीक प्रार्थना भी होती रोज नियम से करोगे रोज वही करोगे रोज वैसे ही करोगे रोज रोज रोज रोज धीरे धीरे सघन होते होते तुम्हारे प्राण मन सब में उतर जाएगी तब तुम एक दिन अचानक पाओगे ये भी एक भूख है बड़ी गहरी भूख है और परमात्मा भोजन है जब भूख उठाती तो भोजन भी मिलता है जब प्यास उठाती तो उसकी जलधारा भी बरसती लेकिन सुबह के दो घंटे अपूर्व अगर सहज भाव से उठ सको तो ही असहज नहीं चेष्टा से नहीं सरलता से चाहे मैंने दो महीने लग जाए सरलता से उठने में लेकिन उठना सरलता से और ऐसा आयोजन करना उन दो घंटों के हिसाब से बाकी 22 घंटे का आयोजन करना कि वो दो घंटे सरलता से उठ सको इस तरह से 22 घंटे जीना वे दो घंटे तुम्हारे शिखर हो जाए उन्हीं पर सब समर्पित हो जाए उठो तो उनके लिए उठना खाओ तो उनके लिए खाना सो तो उनके लिए सोना बोलो तो उनके लिए बोलना कुछ भी करो तो ख्याल रखना कि उन दो घंटों पर क्या असर पड़ेगा इस आदमी को गाली देंगे तो कहीं ऐसा तो ना होगा कि मन में क्रोध हटका रह जाएगा मेरे भी दो घंटे खराब हो जाएंगे इतना लोभ करूंगा तो फिर सांझ को बिना लोभ के सो सकूंगा इतने धन की चिंता करूंगा इतनी आकांक्षा अभिप्सा करूंगा धन की तो क्या फिर सुबह का ब्रह्म मुहूर्त मुझे उपलब्ध होगा इस ढंग से सोचना वो दो घंटे तुम्हारा मंदिर है उनको ही बनाना है और सारा जीवन उन्हीं दो घंटों के मंदिर को बनाने में ईंट बन जाए इस तरह चलोगे तो तुम एक दिन पाओगे चरणदास क्या कह रहे हैं पिछले पहर जागी कर भजन करे चितलाए चरण दास व जीव की निश्चय गति हो जाए वह निश्चित परम गति को उपलब्ध हो जाता है मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है इस जगत में उनकी ही गति होती है जो प्रभु के स्मरण से भर जाते क्योंकि उसके स्मरण के सहारे ही गति है उसकी स्मरण की नौका मिल जाए तो ही उस पार जाना हो सकता है नहीं तो इस पार ही पड़े रहोगे यही सड़न यही गलन यही नर्क चरण दास व जीव की निश्चय गति हो जाए पहले पहर सब जगह दूजे भोगी मान, तीजे पहरे चोर ही चौथे जोगी जान जो कोई विरही नाम के तिनकू कैसी नींद और फिर तो एक ऐसी घड़ी आ जाती जो कोई विरही नाम के तिनकू कैसी नींद कि फिर तो कभी नींद लगती ही नहीं शरीर जरूर सोता है शरीर की जरूरत है थकता है तो सोता है लेकिन चेतना थकती ही नहीं उसके सोने की कोई जरूरत ही नहीं शरीर को सोने की जरूरत है क्योंकि शरीर है, यंत्रवत है। यंत्र थक जाते तुम्हारी कार भी तुम चलाते रहो आठ दस घंटे तो रोक देनी पड़ती यंत्र थक जाता है चेतना यंत्र नहीं है चेतना शाश्वतता है कैसी थकन अनंत काल से चल रही अनंत काल तक चलती रहेगी कहीं कोई थकन नहीं चेतना कोई यंत्र थोड़ी है जो थक जाए यंत्र होता है तो घर्षण होता है यंत्र के अलग अलग अंगों में उसी के कारण थकन होती चेतना के कोई अंग भी नहीं चेतना अखंड है शरीर को भूख लगती है क्योंकि ऊर्जा चाहिए थकान होती है क्योंकि ऊर्जा चली गई विश्राम की जरूरत होती ताकि फिर ऊर्जा उपलब्ध हो जाए लेकिन चेतना तो शाश्वत है अमृत है ना तो थकान होती न भूख लगती न विश्राम की जरूरत होती मगर उस चेतना का तुम्हें अभी पता ही नहीं अभी तो तुम जिसको चेतना कहते हो वो चेतना की बहुत दूर की ध्वनि बहुत दूर की प्रतिध्वनि प्रतिफलन जैसे चांद बनता हो झील में और झील में बने चांद को तुम असली चांद समझ लो ऐसी ही तुम्हारी बुद्धि में जो चेतना का बिंब पड़ रहा है वो कोई असली चेतना नहीं इसलिए कहा तुम्हारा जागरण औपचारिक है असली जागरण बुद्धों का जो कोई बिरही नाम के तिनकू कैसी नींद सस्तर लागा नेह का गया ही को बींध शास्त्र जिनके शस्त्र जिनके हृदय में बिंध गया प्रेम का प्रभु प्रेम का। अब कहां नींद अब कैसी नींद सोए हैं संसार सु जागे हरि की ओर समझना तुम संसार में जागे हो परमात्मा में सोए हो भक्त परमात्मा में जागता संसार में सो जाता सोए हैं संसार सो संसार की तरफ सो गया जो जागे हरि की ओर ये दो शब्द याद रखो काम और राम जो काम की ओर उन्मुख है वो राम की ओर विमुख जिसने काम की ओर मुंह किया राम की ओर पीठ हो जाती और जिसने राम की ओर मुंह किया उसकी काम की ओर पीठ हो जाती सोए हैं संसार सुन जागे हरि की ओर तिनको एक रस ही सदा नहीं सांझ नहीं भोर फिर न कोई सुबह है न कोई सांझ है चौबीस घंटे अहिरनिश वही है फिर कोई भेद नहीं जागो तो वह सो तो वह उठो तो वह बैठो तो वह जियो तो वह मरो तो वह हर हालत में वही और वही एक ही स्वर एक ही स्वाद तिनकू इकरस ही सदा नहीं सांझ नहीं भोर अब तुम रूठो रूठे सब संसार मुझे परवाह नहीं भक्त तो फिर भगवान से भी कह देता अब औरों की तो क्या कहूं भक्त कहता तुम भी रूठ जाओ तो मुझे परवाह नहीं जानता है कि अब तुमसे अलग होने का उपाय ही नहीं अब तुम रूठो रूठे सब संसार मुझे परवाह नहीं दीप स्वयं बन गया सलब अब जलते जलते मंजिल ही बन गया मुसाफिर चलते चलते गाते गाते गे हो गया गायक ही खुद सत्य स्वप्न ही हुआ स्वयं को चलते चलते, डूबे जहां कहीं भी तरी वहीं अब तट है अब चाहे हर लहर बने मछदार मुझे परवाह नहीं अब तुम रूठो रूठे सब संसार मुझे परवाह नहीं ये बड़े प्रेम का वचन अब पंछी को नहीं बसेरी की है आशा और बाघवा को ना बहारों की अभिलाषा अब हर दूरी पास दूर है हर समीपता एक मुझे लगती अब सुख दुख की परिभाषा अब ना ओठ पर हंसी ना आंखों में है आंसू अब तुम फेंको मुझ पर रोज अंगार मुझे परवाह नहीं अब तुम रूठो रूठे सब संसार मुझे परवाह नहीं अब मेरी आवाज मुझे टेरा करती अब मेरी दुनिया मेरे पीछे फिरती है देखा करती है मेरी तस्वीर मुझे अब मेरी ही चिर प्यास अमृत मुझ पर झरती है अब मैं खुद को पूज पूज तुमको लेता हूं बंद रखो अब तुम मंदिर के द्वार मुझे परवाह नहीं है अब तुम रूठो रूठो सब संसार मुझे परवाह नहीं सुनते हो दीप स्वयं बन गया सलब अब जलते जलते पतंगा जब दिए पर गिर जाता है फिर कैसी दूरी दीप स्वयं बन गया सलब अब जलते जलते अब तो पतंगा दिया बन गया दिया पतंगा बन गया एक घड़ी आती है भक्त की जब भगवान में गिर जाता जैसे पतंगा दिए पे गिर जाता फिर भक्त ही भगवान हो जाता दीप स्वयं बन गया सलब अब जलते जलते मंजिल ही बन गया मुसाफिर चलते चलते गाते गाते गे हो गया गायक ही खुद सत्य स्वयं ही हुआ स्वयं को चलते चलते डूबे जहां कहीं भी तरी वही अब तट है अब चाहे हर लहर बने मछदार मुझे परवाह नहीं भेद गए अभेद आया द्वैत गया अद्वैत आया अब प्रेमी अपने प्रिय पात्र से भिन्न नहीं अब मेरी आवाज मुझे टेरा करती वो जो आवाज एक दिन लगती थी परमात्मा की आवाज कि कहती थी उठो गोपाल कि सुबह हुई अब वो आवाज परमात्मा की आवाज नहीं मेरी ही आवाज अपने ही अंतरतम की आवाज अपनी ही अंतरात्मा की अब मेरी आवाज मुझे टेरा करती है अब मेरी दुनिया मेरे पीछे फिरती है देखा करती है मेरी तस्वीर मुझे अब भक्त इतना एक हो जाता भगवान से कि अब अपनी तस्वीर और भगवान की तस्वीर अलग अलग मालूम नहीं होती मेरी ही चिरप्यास अमृत मुझ पर झरती अब मैं खुद को पूछ पूछ तुमको लेता हूं बंद रखो अब तुम मंदिर के द्वार मुझे परवाह नहीं ये बड़े प्रेम का वचन है अब मैं खुद को पूछ पूछ तुमको लेता हूं अब भेद ही ना रहा नहीं सांझ नहीं भोर सोवन जागत भेद की कोई एक जानक बात कोई विरला ही जानता है सोने और जागने का भेद साधुजन जागत कहां जहां सबन की रात साधु वही जागता है जहां सब की रात वो चौथा पहर, पह की गहरी सुसुप्ति है वही साधु की जागृति है ध्यान है समाधि साधुजन जागत कहां जहां सबन की रात जो जागे हरि भक्ति में सोई उतरे पार जो जागे संसार में भाव सागर में ख्वार और जो संसार में जागा है वो नष्ट होगा जागे ना पिछले पहर ताके मुखड़े धूल सुमरे ना करतारकू सभ गंवा वे मूल सतगुरु से मांगू यही मोहे गरीबी देव गरीबी का अर्थ होता है मुझसे ऐसा सब छीन लो जिसकी याद परमात्मा में बाधा बनती हो मुझसे वो सब अलग कर लो जो मेरे और परमात्मा के बीच दीवाल बनता हो सतगुरु से मांगू यही मोह गरीबी देव दूर बड़पन कीजिए नाना ही कर ले अब मुझे इतना छोटा बना दो मेरा सारा बड़पन ले लो मगर एक बात भर पूरी हो जाए कितना ही छोटा बनाओ ऐसी कुछ दशा मेरी कर दो कि परमात्मा की कृपा मुझ पर बरस सके छोटा बनाने का वही अर्थ होता है जब बच्चा छोटा होता है तो मां उसकी जरा सी आवाज सुनकर भागी आती जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे मां उसकी चिंता छोड़ने लगती जब वो जवान हो जाएगा तो मां को उसकी चिंता की कोई जरूरत ना रहेगी तुम जितना अपने को बड़ा मानोगे उतना ही परमात्मा की तुम्हें जरूरत नहीं इसकी तुम घोषणा कर रहे हो भक्त कहता है मुझे छोटा कर दो मुझे इतना छोटा कर दो कि मैं केवल रोने में समर्थ रह जाऊं मेरा रोना ही प्रार्थना बन जाएगी सतगुरु से मांगू यही मोह गरीबी देहू दूर बड़प्पन कीजिए नाना ही कर ले मुझे मिटा दो मैं बचूं ना ताकि परमात्मा ही बचे मुझे पहुंच दो मुझे हटा दो प्रेम पथ हो न सुना कभी इसलिए जिस जगह मैं थकूं उस जगह तुम चलो कब्र सी धरती पड़ी पांव पर शीस पर है कफन सा घिरा आसमा मौत की राह में मौत की छा में चल रहा रात दिन सांस का कारवा जा रहा हूं चला जा रहा हूं बढ़ा पर नहीं ज्ञात है किस जगह शाम हो किस जगह पग रुके किस जगह मग छूटे किस जगह सीत किस जगह घाम हो मुस्कुराए सदा पर धरा इसलिए जिस जगह पर मैं झरू उस जगह तुम खेलो प्रेम पथों न सुना कभी इसलिए जिस जगह मैं रुकू उस जगह तुम चलो प्रेम का पंथ सुना अगर हो गया रह सकेगी बसी कौन सी फिर गली यदि खिला प्रेम का ही नहीं फूल तो कौन है जो से फिर चमन में कली प्रेम को ही जग में मिला मान तो यह धरा यह भुवन सिर्फ शमशान है आदमी एक चलती हुई लाश है और जीना यहां एक अपमान है आदमी प्यार सीखे कभी इसलिए रात दिन मैं ढलू रात दिन तुम ढलो प्रेम पथ न हो सुना कभी इसलिए जिस जगह मैं थकू उस जगह तुम चलो आदमी दीन हो जाए वहीं परमात्मा की शक्ति मिलने शुरू हो जाती जहां आदमी गिरता है वही परमात्मा के चरण तुम्हे चलाने लगते जहां तुम झरते हो वहीं परमात्मा खिलता है मैं दरिद्र हो जाऊं दीन हो जाऊं छोटा हो जाऊं भक्ति की इस अभिलाषा में सिर्फ एक ही घोषणा है मेरा अहंकार ना बचे मुझे मिटाओ अनुकंपा करो मुझे जलाओ मुझे राख कर दो आदि पुरुष कृपा करो सब औगन छूट जाएं, साध होन लच्छन मिले चरण कमल की छाए आदि पुरुष कृपा करो भक्त कहता है मेरे किए जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूं लेकिन मेरे किए अंतिम बात नहीं हो सकती वो तो तेरी कृपा से होगी अंतिम बात मेरे हाथ में नहीं मैं पुकारूंगा मैं रोऊंगा मैं प्रार्थना करूंगा मैं स्मरण करूंगा मैं सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं लेकिन मेरा सामर्थ्य कितना मेरे हाथ कितने बड़े तेरे आकाश तक नहीं पहुंच सकेंगे हाथ फैला के भी खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे हाथ छोटे मैं तुझे ना छू पाऊंगा तेरी कृपा के बिना ना हो सकेगा इसलिए कृपा के तत्व को ठीक से समझ लेना भक्त के मार्ग पर कृपा अनिवार्य तत्व है अंतिम तत्व है भक्त सब करता है लेकिन अंततः यही जानता है होगा उसकी कृपा से इसलिए भक्त के मन में अहंकार नहीं उठता प्रयास पर भरोसा ही नहीं तो अहंकार कैसे उठेगा भक्त जो करता है जानता है उससे पाने में कोई सहायता नहीं मिलेगी सिर्फ मैं पाना चाहता हूं इसकी खबर परमात्मा तक पहुंचेगी मेरी चाह सच्ची है मेरा ईमान सच्चा है मैं ऐसे ही नहीं मांग रहा हूं मांगने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं लेकिन फिर भी मेरे किए क्या होगा उसकी कृपा चाहिए आदि पुरुष कृपा करो सब औगन छुट जाए मैं तो छुड़ाऊंगा भी औगन तो एक छुड़ाऊंगा तो दूसरा फंस जाता है एक से बचता हूं तो दूसरे में उलझ जाता हूं यहां कांटे ही कांटे अगर अहंकार से छुटकारा पाओ तो विनम्रता की अकड़ आ जाती अगर संसार छोड़ दो तो त्याग की अकड़ आ जाती अगर धन छोड़ दो तो इतने धन पे मैंने लात मार दी ये अकड़ पैदा हो जाती यहां तो बड़े उपद्रव है यहां एक चीज हटाओ दूसरी पकड़ जाती यहां से बचना दिखाई नहीं पड़ता आदि पुरुष कृपा करो सब औगन छूट जाएं, साध हो लक्षण मिले मैं कोशिश तो करता हूं साधु होने की चरणदास कहते लेकिन हो नहीं पाता कुछ भी करता हूं उसी में से असाधुता निकल आती साधु बन के बैठ जाता हूं तत्ण पता चलता है कि अहंकार वहां भी आ गया तेरी कृपा हो तो ही साधु होने के लक्षण मिलेंगे अन्यथा नहीं साधु हो लक्षण मिले चरण कमल की छा तेरे चरणों की छाया मिले तो सब मिल गया उसी छाया में मेरे हृदय के फूल खिलेंगे मेरे खिलाए नहीं खिलेंगे तेरी अनुकंपा में तेरी वर्षा में तेरे प्रसाद में ही होल आनंद भयो और तेरे चरण कमल की छाह जब भी मिल जाती क्षण भर को भी मिल जाती ही होल सो आनंद भयो तभी मेरा हृदय नाचने लगता है और तभी आनंद हो जाता है रोम रोम भय चैन और बिना कुछ किए रोआ रोआ शांत हो जाता है सब तरफ विश्राम विराम आ जाता है सब दौड़ चली जाती है। ही होल सो आनंद भयो रोम रोम भयो चैन भय पवित्र कान मुनि सुनी तुमरे बहन परमात्मा मौन है इसलिए उसका नाम मुनि वो बोलता नहीं फिर भी बोलता है उपनिषद कहते हैं उसके पैर नहीं फिर भी चलता तब तो आता भक्त तक नहीं कैसे आएगा पैर तो उसके नहीं और हाथ नहीं है उसके या हजार हाथ हैं उसके क्योंकि सभी को सहारा दे देता है और बोलता नहीं लेकिन उसके मौन में उपदेश है भय पवित्र कान ये चरणदास कहते हैं कि ये कान मेरे पवित्र हो गए तुम बोले नहीं और मेरे कान पवित्र हो गए मुनि सुनी तुम बैन। तुम्हारे मौन से जो संदेश मिल गया तुम्हारी चरणों की छाया में बैठकर जो संदेश मिल गया तुम्हारी अनुकंपा में जो आशीर्वाद मिल गया मेरा हृदय सा आनंद हुआ तुम्हारे मौन में कहे गए शब्द अन कहे शब्द मेरी सारी अपवित्रता को लेकर बह गए तुम्हारे मौन की लहर क्या आई मैं नहा गया ब्रह्म सिंधु की लहर बांस के बन में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती बांस के में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती है या बिल्कुल सवेरे सवेरे बादल के दनों में किरण जैसा रंग घोलती है या जैसे आधी रात के सूने में गहरी होती है सुगंध या जैसे अलस काले नाग में बंद के रह जाता है छंद ऐसा परमात्मा चारों तरफ मौन से बोल रहा है बांस के में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती तुम्हें सुनना आ जा तो तुम इन पक्षियों के नाद में उसी को सुनोगे बांस के बन में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती है फिर तो बांस के बन से गुजरती हवा भी उसी के ओठ पर रखी बंसी है बंसी भी बांस से ज्यादा क्या है कोई बंसी का नाच सुनने के लिए आदमी के ओठ पर ही होना जरूरी तो नहीं बांस के बन में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती है या बिल्कुल सवेरे सवेरे बादल के दलों में किरण जैसा रंग खोलती है यह उसी का हाथ है यह वही चितेरा है जो सुबह बादलों को रंग जाता जो शाम तारों को सजा जाता सब तरफ उसकी कला है सब तरफ उसके हस्ताक्षर है पत्ते पत्ते पर पत्थर पत्थर पर या बिल्कुल सवेरे सवेरे बादल के दलों में किरण जैसा रंग घोलती है आंख देखने की कान हो सुनने का फिर वही और केवल वही या जैसे आधी रात के सूने में गहरी होती है सुगंध फिर हर गंध उसकी सुगंध है फिर सब तरफ से उसी का संकेत आता है या जैसे अलस काले नाग में बंद के रह जाता है छंद तुमने देखा कभी मदारी अपनी बीन बजाता है इधर मदारी की बीन बजती है उधर छंद काले नाग में बंद के रह जाता है वैज्ञानिक अपूर्व बात कहते हैं वे कहते हैं नाग को कान नहीं होते इसलिए बड़ी मुश्किल थी अब ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि मदारी बीन बजाता है और नाग नाचता है छंदबद्ध हो जाता है वैज्ञानिक बड़ी चिंता में रहे वर्षों तक कि मामला क्या है क्योंकि नाग को कान होते ही नहीं नाग बज्र बहरा है कान होते ही नहीं बज्र बहरा कहना भी ठीक नहीं बहरे को कम से कम कान तो होते दिखाई तो पड़ते हैं काम करते हूं लेकिन नाग को कान होते ही नहीं कान की इंद्री ही नाग में नहीं इसलिए वैज्ञानिक बड़े चिंतित और इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता तो कई सिद्धांत खोजते थे कि हो सकता है वो जो मदारी बीन बजा के डोलने लगता उसको देख के लेकिन मदारी दूसरे कमरे में बैठ के बीन बजाए नाक को दिखाई भी ना पड़े तो भी नाक डोलता है नाक को पकड़ने की तरकीब यह है कि नाक अगर छिपा हो दूर खो में और मदारी बीन बजाए तो अपनी गुफा से निकल आता तो गुफा में दिखाई तो पड़ता नहीं इसलिए बात हल नहीं होती थी फिर धीरे दीर धीरे और विश्लेषण से पता चला कि नाक को कान तो नहीं होते लेकिन नाक का पूरा शरीर ध्वनि के प्रति संवेदनशील है पूरा शरीर जैसे हमें कोई छुए तो हमें स्पर्श का अनुभव होता है ऐसे ध्वनि की जो तरंग पड़ती है नाक का पूरा शरीर उसे स्पर्श करता है पूरा शरीरों से अनुभव करता है तो यह कहना ठीक नहीं कि नाग को कान नहीं हो तो यह कहना चाहिए कि नाग पूरा का, पूरा का पूरा कान है इसलिए कान पकड़ में नहीं आते पूरा देह ही उसकी कान है। या जैसे अलस काले नाग में बंद के रह जाता है छंद ऐसे ही जिस दिन तुम्हें प्रभु की मौन वाणी सुनाई पड़ेगी तुम नाग की तरह छंदबद्ध हो जाओ ये चरणदास के वचन वैसी ही छंदबद्धता से निकले चरणदास कोई कवि नहीं है ये कविता कविता नहीं है ये कविता अनुभव है स्वानुभव है ये कुछ तुकबंदी नहीं है कि व्याकरण भाषा और मात्रा और छंद के नियम से इनका निर्माण हुआ हो नहीं जो भीतर जाना है और तुमसे कह देना चाहे और जो भीतर जाना है वो इतना छंदबद्ध है कि उसके प्रभाव में जो कहा है वो भी छंदबद्ध हो गया बुद्धों के सभी वचन काव्य होते वे कविता में हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके भीतर जिस महाकाव्य का जन्म हुआ है उसमें डूबकर आते सभी शब्द संगीत में हो जाते चरण दास के आज के वचनों पर खूब ध्यान करना ऐसे ही बांस के बन में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती है। या बिल्कुल सवेरे सवेरे बादल के दलों में किरण जैसा रंग घोलती या जैसे आधी रात के सोने में गहरी होती है सुगंध या जैसे अलस काले नाग में बंद के रह जाता है छंद आज इतना ही